कल खार करे थे द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे नाक्षुसत्वावच्छि प्रति चक्षु संयोग कारण द्रव्य वृत्ति अर्थात द्रव्य इसमें समाज कैसे कहेंगे द्रव्य वृत्ति में प्रथम तो पद क्या हुआ से तो द्रव्य में रहेगा क्या कहते हैं लौकिक का विषय था लौकिक विषयता क्यों कहते हैं अलौकिक विषय भी होता है अलौकिक का विषय अच्छा पहले सूत्रा देख ले छियासी पृष्ठा देखिए आठ नीचे किरणा बोले दिया है इसका प्रथम पंक्ति में प्रत्यक्षम द्विविधम लौकिकम अलौकिकम लौकिक लौकिकम तो सो सन्निक वर्णित लौकिक के हैं जो ये संयोग संयुक्त समवाय इत्यादि कह दिया अलौकिकम तो त्रिविध अलौकिक अलौकिक सन्निकन्यम होती अलौकि प्रत्यक्ष तीन प्रकार की है क्योंकि तीन प्रकार के अलौकिक सन्निक होता है अलौकिक अलौकिकर्ष तीन प्रकार के कहते हैं सामान्य सामान्यलक्षण ज्ञान लक्षण योगज्यलक्षण अर्थात सन्निकर्ष क्या है सामान्य सामान्य ही सन्निकर्ष है सनिकर्ष लक्षण काूप साम सन्नीकर्ष है जैसा ये धूमे ज्ञाते यादृश धूमत्विष न सकलधूम ज्ञान भवती धूमत्व रूप सन्निकर्ष। एक धूमो को देखा महानस में उस धूम में धूमत्व दिखेगा तभी तो इस धूमत्व कितने में रहेगा सकल धूम में कहते अभी व्यक्ति का चक्षु और धूमत्व जो कि सकल धूम में है तो अभी सकल धूम और व्यक्ति का चक्षु का बीच में सन्निकर्ष हो जाएगा और धूमत्व क्योंकि धूमत्व अभी उसको सामने में है तो एक धूमत्व का ज्ञान होने से धूमत्व ही सन्निकर्ष बन जाएगा उसका चक्षु और सकल धूमों के बीच में तो हो करके इसको सकल धूमों का ज्ञान हो जाएगा एक सामान्य ही सन्निकर्ष हो जाएगा सामान्य लक्षण कहते हैं सामान्य स्वरूप हो जो सनिकर्षिक तो कैसे धूमत्व के साथ नहीं होगा धूमत्व स्वयं ही सन्निकर्ष है हा उत्तर देते हैं जब घट और चक्षु का बीच में संयोग होता है सन्निकर्ष हुआ हुआ संयोग संयोग तो ये जो चक्षु और का संयोग हुआ, इसको चक्षु ग्रहण करेगा चक्षु और घट का संयोग हुआ ये संयोग को चक्षु ग्रहण करेगा नहीं करेगा नहीं कर पाएगा तो इसी प्रकार के यहां जो धूमत्व चक्षु और धूम इसका बीच का सन्निकर्ष हुआ धूमत्व और धूमत्व को ग्रहण नहीं करेगा अर्थात तो एक धूम में जो सामने में उसका सामने है धूम उस धूम को देखा तो उसको उसमें धूमत्व दिखा उसी धूमत्व अभी मतलब सकल धूम में विद्यमान होकर के मतलब वो सन्निकर्ष बन करके सकल धूमों का ज्ञान करवाएगा धूमत्व का सकल धूमों का ज्ञान होगा बाद में ना सकल ज्ञान होगा तो अभी सकल धूम और उसका चक्षु का बीच में सन्निकर्ष रहेगा धूमत्व वो धूमत्व नहीं दिखेगा तो सन्निकर्ष जैसा चक्षु और घट का बीच का सन्निकर्ष संयोग हुआ वो संयोग दिखेगा नहीं घट भूतल तो का संयोग दिखेगा घट चक्षु का संयोग नहीं दिखेगा क्योंकि स्वनिष्ठ धर्म स्व ग्रहण नहीं कर पाएगा तो इसी प्रकार की यहां जो बाद में उसको सकल धूमों का जब ज्ञान होगा कहेंगे तो सकलो धूमों का ज्ञान होने का समय में सकलो धूम और चक्षु का बीच में धूमत्व सनिकर्ष वो नहीं दिखेगा उस समय सन्निकर्ष बनेगा अच्छा सामान्य जाति अच्छा आगे दिया सामान्य लक्षण अर्थात सामान्य जाति और धूमादि व्यक्ति लक्षण स्वरूपम यश सामान्य हो गया जाति और अर्थात धूमत्व और धूमादि व्यक्ति लक्षणम स्वरूपम यश सामान्य लक्षण सन्निकर्ष धूमादि व्यक्ति अच्छा क्योंकि सकल और धूम को वो देखता है तो धूमादि व्यक्ति अर्थात सकल धूमादि व्यक्ति ये सब किंतु सन्निकर्ष हो जाएगा वहां सामान्य सामान्य अर्थात जाति जाति धूमादि व्यक्तिष्व लक्षणम का अर्थ स्वरूपम सामान्य जाति धूमादि व्यक्तिष्व जाति अच्छा ना ये व्यक्ति तो हो गए जिसके साथ सन्निकर्ष होता है और ताद धूमत्व तो रूप सन्निकर्ष ये धूमत्व तो ही सन्निकर्ष हुआ तो इसको कहा जाएगा सामान्य लक्षण शनिकर्ष सामान्य लक्षण क्या रहेगा सामान्य रह सामान्य अर्थात जाति लक्षणम लक्षणम अर्थात स्वरूपम यश्य सामान्य ही उसका लक्षण है अर्थात सामान्य ही सन्निकर्ष हुआ किंतु सन्निकर्ष किसके साथ हुआ कहते धूमादि व्यक्ति के साथ हुआ धूमत्व सन्निकर्ष हो गया सन्निकर्ष किसके साथ होगा धूमादि व्यक्ति के साथ होगा इसलिए धूमादि व्यक्ति इनका भी भवन हो जाएगा किन्तु यहाँ सामान्य लक्षण का अर्थ धुमादि व्यक्ति नहीं है उस सन्निकर्ष से धुमादि व्यक्ति का ज्ञान होगा धूमादि व्यक्ति सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे अच्छा, ये प्रथम प्रकार के हो गया सामान्य लक्षण अर्थात धूमत्व व्यक्ति नहीं व्यक्ति का भान होगा उसके द्वारा संयोग होगा? चक्षु धूम सकल धूमो व्यक्ति संयोग नहीं संयोग नहीं संयोग का होगा किसके साथ संयोग होगा धूमो के साथ वो धूमो अगर सामने में है तो बाकी जो धूमो सब यहाँ सामने में नहीं है उनके साथ संयोग नहीं हो पाएगा वहाँ क्या होगा जितने धूमो उसका सामने में नहीं है वो सब धूमो और उसका चक्षु ये दोनों का बीच में सन्निकर्ष रहेगा धूमत्व संयोग नहीं है सामान्य लक्षणम लक्षणम अर्थ स्वरूपम अच्छा आगे तत्र आगे दूसरा ये हो गया सामान्य लक्षण आगे दिया ज्ञान लक्षण ज्ञान लक्षणम यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ है स्मृति स्मृति रूप जो सनिकर्ष है कहा होता है कहते हैं सूरभि चंदनम इधि चाक्षुषे सूरभि चंदनम सामने में के चंदन पड़ा है उसको गंध ग्रहण नहीं हो रहा है थोड़ा दूर में है किंतु अभी कह देता है कि ये सूरभ चंदनम इस प्रकार के कहने और ये ज्ञान कैसे हुआ कि चाकुष ज्ञान हुआ सूरभ चंदन कहता है चाक्षुष ज्ञान होता है तो कैसे होता है कहते हैं चाक्षु से ज्ञान चाक्षु से सौरभ स्मरणे न सौरभ भानम बहुत अभी सौरभ का स्मरण हुआ ये सौरभ का जो स्मरण हुआ ये स्मरण अभी उसका चक्षु और वो सूरभ जो चंदन में सूरभ है वो उसके बीच में सन्निकर्ष हो जाएगा ये स्मरण स्मरण होने पर बोल दिया सुरभि चंदनम इस प्रकार के बोल दिया हाँ न न संयोग संयोग से चंदन कहेगा आ, इदम चंदनम ये ज्ञान अलग है किंतु सुरभ ही कहना चंदन कह दिया तो कहने के लिए वो पदार्थ क्या है बताने के लिए और भी उसको ज्ञान लक्षण शनिकर्ष से ज्ञान हो रहा है कि इदम सुरभि तो ये सुरभि है इतना ज्ञान हो रहा है सूर्य तो भी ज्ञान जो हुआ इदम अंश भी कहेगा चक्षु से ज्ञान हो गया चक्षु कैसा संयोग हो गया इदम के लिए तो इदम का नहीं है जो सूर भी बोल करके भान होता है ये चक्षु से ज्ञान हुआ ये चक्षु से ज्ञान कैसा हुआ कहते हैं सूर भी सूरभ कहकर द्रव्य को कहता है तो द्रव्य को जब इदम कहेगा तो संयोग सन्नीकर्ष हुआ द्रव्य को जो सूर कहेगा तब उसका चक्षु और वो सूर ये दोनों का बीच में पूर्व जो सुर भी अनुभव हुआ था वो स्मरण बीच में सन्निकर्ष बनेगा इस प्रकार के लोग कहेंगे इसको कहेंगे कि ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष ज्ञान अर्थात स्मृति स्मरणम तो स्मरण ही दोनों का बीच में सन्निकर्ष होगा अच्छा और तृतीय हो गया तादृश का सन्निकर्ष ज्ञान लक्षण ज्ञानम एवं लक्षणम लक्षणम अर्थात स्वरूपम सन्निकर्ष का स्वरूप क्या है कहते ज्ञानम ज्ञानम अर्था स्मृति और तृतीय हो गया देशांतरीय कालांतरीय वस्तु ज्ञानम योगाभ्यास जनित यादृश विलक्षण धर्म भवती तादृश योग जो धर्म योग सन्निकर्ष जन सन्निकर्ष योग सन्निकर्ष ये योग का ही यहाँ सन्निकर्ष कह दिया गया वो धर्म अर्थात योगाभ्यास करके अपने में जो धर्म रहा ये धर्म ही अभी उसका चक्षु और वो देशांतरीय कालांतरीय वस्तु वो दोनों का बीच में सब संबंध हो गया सन्निकर्ष हो गया योग ही सन्निकर्ष हो गया योग सन्निकर्ष योगाभ्यास जनित धर्म विशेष श्रुति स्मृति आदि प्रतिपाद्य ये सब कहा गया ये तीन प्रकार की अलौकिक ये दूसरे लोग इसको नहीं मानते हैं नहीं क्या चाहिए योग जो लक्षण उसमें योग है उस व्यक्ति में योगाभ्यास जनित धर्म उसमें है वही जो धर्म अभी वो उसका चक्षु और वस्तु के साथ सन्निकर्ष होगा बीच में उसमें जो योग धर्म है तो योग धर्म अभी उसका चक्षु और दोनों का बीच में सन्निकर्ष हो जाएगा क्योंकि उसका वस्तु का भान होता है प्रत्यक्ष भान होता है कहता है समाधि करने के बाद ये तो अर्थात ये तो समाधि का फल है ये सब योग सूत्र में कहा गया ना किस में समाधि करने से क्या होगा सूर्य में समाधि करने से भुवन ज्ञान होगा अर्थात वो योग जो धर्म उसमें आ गया संस्कार में समाधि करेगा तो पूर्वजन्म ज्ञान होगा तो होता है संस्कार के बारे में खूब चिंता करे इस प्रकार क्यूँ हुआ क्यों हुआ धीरे धीरे आपको पूर्व जन्म का ही पता चलेगा कैसा था क्या था तो ये जो योगाभ्यास करके उसमें जो शक्ति आ गया उसको धर्म कहते हैं विशेष धर्म यही धर्म ही अभी उसका चक्षु और वो वस्तु का बीच में सन्निकर्ष हो जाएगा वस्तु भान होगा ऐसे नए लोग कहते हैं अच्छा अभी जहाँ पार्ट चलता था देखेंगे द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना कहा गया अभी घट और भूतल का बीच में जब संयोग होगा तभी ये संयोग कहां रहेगा दोनों दोनों में रहेगा तो ये संयोग भूतल वृत्ति हुआ भूतल वृत्ति संयोग संबंध है ना? घट कहां रहेगा भूतल में ही रहेगा नदी में रह सकता है नहीं रहेगा तो हम अगर कहेंगे कि भूतल वृत्ति संयोग संबंधे न घटम इस प्रकार की कह देंगे तो जानेंगे कि भूतल वृत्ति संयोग संबंध कहा गया अर्थात तो भूतल में ही रहने वाला है वो चीज कौन है कहते हैं घटम तो किंतु वो संयोग भूतल वृत्ति हम कहते हैं तो भूतल वृत्ति संयोग तेन संबंधे अन्य कोई एक पदार्थ है जो कि भूतल में ही रहेगा इस प्रकार यहाँ इस प्रकार कहते हैं कि द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता तो हम विषय किसको बना रहे हैं विशेषता द्रव्य में रहा अर्थात तो विषय कौन होगा तो द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता लौकिक कहते हैं अलौकिक नहीं है सामान्य लोगों का जो होता है तो विषयता रहा द्रव्य में तो द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता ये संबंध था ये द्रव्य में विषयता क्यों आता है क्योंकि वो विषय बन गया किसका विषय बनता है ज्ञान का तो द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना द्रव्य में कौन रहेगा क्योंकि संबंध तो ये ज्ञान के चलते ये संबंध आ रहा है इसलिए तो द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है न ज्ञान ही विषय में रहेगा इसलिए द्रव्य वृत्ति का अन्वय लौकिक विषयता इसी के साथ ही होगा द्रव्य द्रव्यवृत्ति लौकिक विषयता इसी संबंध है न अभी द्रव्य वृत्ति कौन हो जाएगा द्रव्य द्रव्यवृत्ति लौकिक विषयता संबंध है न द्रव्य वृत्ति कौन होगा ज्ञान हो जाएगा इसलिए आगे कह दिया चाक्षुसत्वावच्छिन्नम चाक्षुसत्वावच्छिन्नम ज्ञानम कही चाक्षुसत्वावच्छिन्नम ज्ञानम अभी द्रव्य हो जाएगा किस संबंध से लौकिक विषय था संबंध है ना ऐसा क्यों कहते हैं ये तो हम पंक्ति समझ गए ऐसा क्यों कहते हैं तो अभी ये सन्निकर्ष किसका किसका बीच में होता है चक्षु और द्रव्य घटक तो चक्षु और इंद्रिय चक्षु और द्रव्य ये दोनों का बीच में सन्निकर्ष हुआ और ये सन्निकर्ष कारण होता है किसके प्रति कारण हुआ उससे क्या होगा सन्निकर्ष होने से ज्ञान होगा ये ज्ञान कहाँ उत्पन्न होगा तो ज्ञान उत्पन्न हुआ आत्मा में और सन्निकर्ष किस किस में रहा तो ये कार्य कारण समान अधिकरण होंगे कार्य ज्ञान रहा आत्मा में और कारण सन्निकर्ष या तो द्रव्य में रहा या तो चक्षु में रहा तभी तो कार्य कारण समान अधिकरण कैसे होंगे इसलिए वो ज्ञान को आपको या तो विषय में रखना पड़ेगा नहीं तो चक्षु में रखना पड़ेगा तभी जाकर के कार्य कारण समानाधिकरण होंगे तो ज्ञान को आप चक्षु में तो नहीं रख पाएंगे विषय में रखेंगे तो ज्ञान विषय में किस संबंध से रहेगा विषयता संबंध से तो ये समानाधिकरण दिखाने के लिए ऐसा संबंध है यहाँ कथन करते हैं तो द्रव्य लौकिक विषयता संबंध है ज्ञानम कहाँ रहेगा <Panlyly played> <D ainsi> <DIS> द्रव्य में अच्छा अगर हम कहेंगे कि द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता सम्बंधे न क्या कहा हमने द्रव्य द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंध न चाक्षुसत्वावच्छिन्नम ज्ञानम कहाँ रहेगा अभी लौकिक विषयता कहाँ है ज्ञान में द्रव्य अभी क्या पंक्ति है आप लोग क्या कहे सम्बन्ध है न चाक्षु सत्व ज्ञानम चाक्षु सत्वावच्छिन्नम ज्ञानम तब ये जो द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता ये सम्बन्ध है न चाक्षु सत्वावच्छिन्नम ज्ञानम चाक्षुष ज्ञानम अभी चाक्षुष ज्ञान को हम कहाँ रख रहे हैं द्रव्य में रख रहे हैं द्रव्य द्रव्य समवेय तो वृत्ति कहते हैं अभी द्रव्य में नहीं रख रहे हैं द्रव्य समवेत तो वृत्ति कहते हैं। तो चाक्षुष ज्ञान को अभी लेकर कहाँ रखेंगे हम द्रव्य समवेता अर्थात तो अभी ज्ञान का विषय कौन बन रहा है? द्रव्य समवेता जब द्रव्य समवेत तो को विषय बनायेंगे विषयता कहाँ रहेगी द्रव्य समवेत में तो अभी द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता हुआ इसी संबंध से कौन कहाँ रहेगा ज्ञान द्रव्य समवेत में रहेगा द्रव्य समवेत, समवेत कौन है एक उदाहरण कौन है गुण घट तो में रूप है वो द्रव्य समवेत है जब हम रूप का चाक्षुस दर्शन करेंगे तब अभी लौकिक विषयता किस में रहेगा द्रव्य समवेत रूपों में रहेगा अच्छा अगर हम कहेंगे द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति लौकिक विषयता ये पंक्ति बोलिए लौकिक विषयता तभी हम विषय किसको बना रहे हैं रूपत्व अथवा गुणत्व तो, तो द्रव्य वो क्या होगा द्रव्य द्रव्य समवेत समवेद तो द्रव्य समवेत समवेत को हम जो विषय बनाएंगे विषयता किसमें रहेगी समवेत में रहेगा तो द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे न कौन किसमें रहेगा ज्ञानम द्रव्य समवेता समेत रहेगा वो कौन है पूछने से रूपत्व है तो ज्ञान द्रव्य समव्यता समयत रहेगा ये इस प्रकार की क्यों कहते हैं क्योंकि ज्ञान को हमको रखना है वो विषय में तभी समान अधिकरण होगा कार्य कारण में हम सन्निकर्ष को कारण बनाते हैं ज्ञान को कार्य बनाते हैं दोनों एक ही जगह पर रहना चाहिए चक्षी में तो नहीं रहेगा इसलिए कहते हैं कि विषय में रखेंगे ये सम्बंधक कहते हैं अच्छा द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे चाक्षुसत्वावच्छिन्नम जो चाक्षुस ज्ञान होगा उसका अवच्छेद क्या होगा वो ये स्पार्शन ज्ञान से भिन्न होगा इसलिए चाक्षुसत्वावच्छिन्नम कहती उसके लिए चक्षुषयोग कारण हो जाएगा तो द्रव्य समवेत द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है न चाक्षुसत्वावच्छिन्नम प्रति कौन कारण हो जाएगा चक्षु संयोग क्योंकि विषय कौन बन रहे हैं द्रव्य द्रव्य द्रब्य के साथ चक्षु का संयोग हो जाएगा, जाएगा। क्यों चक्षु और द्रव्य का बीच में संयोग होगा कुछ बताइए उसका हेतु बताइए यहाँ तो गुणो गुणी कौन है हाँ दोनों द्रव्य है चक्षु द्रव्य है घट द्रव्य है द्रव्य द्रव्य में स्वयं हो जाएगा अच्छा तो द्रव्य आ, तेज द्रव्य है इनके तेज का तीन विभाग होता है न शरीर इंद्रिय विषय भेद इंद्रिय हो गया है चक्षु अच्छा अभी द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे न चाक्षुसत्वावच्छिन्न प्रति कारण कौन हो गया चक्षु संयोग हो गया अच्छा और विशेषता किस में रहा द्रव्य में और ज्ञान किस प्रकार के ज्ञान हुआ मतलब किस इंद्रिय से ज्ञान हुआ चक्षु इंद्रिय इसलिए ज्ञान को कह देंगे चाक्षु सत्वावच्छिन्न चाक्षु से चक्षु हम चक्षुसत्वावच्छिन्नम इस ज्ञान के प्रति चक्षु संयोग कारणम अच्छा इसी प्रकार के आगे कहते हैं अगर विषय द्रव्य समवेत होगा तो वाक्य क्या कहेंगे प्रति समय कारण हो जाएगा शक्षु समवेत कारण हो जाएगा चक्षु सत्व अवच्छिन्नम ज्ञानम प्रति चक्षु समवेत कारण चक्षु कारण होगा चक्षु संयोग समवाय कारण होगा अभी शनिगढ़ से क्या हो रहा है समवाय चक्षु संयोग संयुक्त तो समवाय कारण होगा कई ऋषि को तो पंक्ति आगे दिया है द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे प्रति चक्षु संयुक्त समवाय से हेतु तुम हेतु तुम तु तु एच तो तु तु तु चक्षु संयुक्त समवाय जब हेतु बनेगा विषयता कहाँ रहेगी जाकर के द्रव्य समवेत में रहेगा तो क्या पंक्ति हो गया द्रव्य समवे वृत्ति संबंधे नक्ष चक्षु संयुक्त समवाय कारण हो गया आगे अगर हम विषयता को द्रव्य समवेत तो समवेत तो वृत्ति कहेंगे क्या हो जाएगा पंक्ति समवेत समवेत प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समय कारण हो जाएगा ये सब शनिक हो जाएंगे द्रव्य सम आगे दे दिया द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे न चा सत्वावच्छिन्न प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवाय से हेतु तो कारण हो जाएगा जा, ये संबंध से हम किसको देखेंगे को देखेंगे रूपत्व देखेंगे अच्छा जब हम क्रिया को देखेंगे क्रिया तो अच्छा क्रिया तो चक्षु से ग्रहण नहीं होगा नया एक मतलब अच्छा जब हम घटकत्व को देखेंगे तो कैसा कहेंगे पंक्ति द्रव्य द्रेल्ग, समवाय द्रव्य द्रव्य द्रव्य समवाय समवाय वृति संयुक्त संयुक्त समवाय किसको देख रहे हैं घटत्व तो तो कहाँ दिस। है में। किस संबंध से विषय किसको बना रहे हैं घटत्व तो को विषयता किसमें रहेगी घटत्व में तो घटत्व में विषयता तो अभी हम कहेंगे घटत्व वृत्ति विषयता घटत्व वृत्ति विषयता कहेंगे घटत्व कहाँ रहता है घट क्या पदार्थ है द्रव्य द्रव्य में घटत्व तो किस समय से रहेगा तो घटतत्व तो हो गया द्रव्य समवेत तो? द्रव्य समवेत तो हुआ अभी हमारा विषयता किस में रहा विषय किसको बना रहे हैं तो घटत्व तो तो द्रव्य है ना द्रव्य समवाय है ना द्रव्य समवेत तो है घटत्व घटत्व द्रव्य है ना द्रव्य समवाय है ना द्रव्य समवेत है की चीज है क्या समय तो आपको पंक्ति क्या कहना पड़ेगा द्रव्य समवे तो कहना पड़ेगा समवाय नहीं घटत्व आपका विषय है घटत्व द्रव्य समवेत है तो द्रव्य समवेत वृत्ति कौन होगा लौकिक लौकिक विषयता तो ये लौकिक का विशेषता अभी क्या वृत्ति कहाँ रहेगी द्रव्य समवेत में अभी पंक्ति क्या हो जाएगा द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधित चाकुआव छिन्नम प्रति चक्षु संयुक्त तो समवाय तो देखिए कहाँ समवेत तो व्यवहार करना है कहाँ समवाय व्यवहार करना है जब हम विषयता को रखते हैं घटत्व में रखते हैं और वो घटत्व ये समवेत तो है ना समवाय है इसलिए हमको कहना पड़ेगा कि द्रव्य समवेत तो वृत्ति विषयता और अभी सन्निकर्ष क्या हो रहा है सन्निकर्ष संयुक्त समवाय शनिक हो रहे हैं ना संयुक्त समवेत शनिकर्ष हो रहे हैं सन्नीकर्ष संयुक्त समवाय होता है समवाय सम्बन्ध ना जो रह जाएगा उसको कहेंगे कि समवेत तो किंतु सन्निकर्ष दोनों के बीच में कहेंगे समवाय संयुक्त समवाय क्योंकि पूर्व पहले संयुक्त होने के बाद आगे समवाय हो रहा है इसलिए संयुक्त पूर्व को आप निष्ठा कर देते हैं घट के साथ संयोग होगा आगे घट में रूप किस संबंध से रहेगा समवाय संबंध से तो आगे जब फिर आप समवाय के लिए चलेंगे उससे पहले आपका संयोग संबंध हो गया है इसलिए इसको आप निष्ठांत तो करेंगे संयुक्त तो कहेंगे तो संयुक्त आगे घट और रूप का बीच में क्या संबंध है इसलिए आप रूप तक पहुंचने के लिए आपको संयुक्त समवाय कहना पड़ेगा रूप तक पहुंचने के लिए अगर रूपों को ले लेंगे तो वो संयुक्त समवाय होगा ना संयुक्त समवेत तो होगा रूपों को लेंगे तो स्पष्ट हुआ रूप संयुक्त समवेत तो होगा किंतु रूप किस संबंध से रहता है मतलब सन्निकर्ष हुआ रूपों के साथ संयुक्त समवाय ये सनिकर्ष अर्थात द्रव्य तक लेके छू दिया और द्रव्य को ले लेंगे तो सम तो हो गया और रह गया इस प्रकार के होगा अच्छा अभी हम अगर नदी को देखेंगे चक्षुत्व मतलब चक्षु से ज्ञान होगा अभी हम ये पंक्ति कैसे कहेंगे प्रति किसका संयोग चक्षु संयोग चक्षुष कारण है अभी हम अगर का ज्ञान करेंगे समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंध चाक्षुषत्वावच्छिन्न प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवेत कार, समवाय कारण चक्षु संयुक्त समवेत समय समवाय कारण रूपत्व को देखने के लिए चक्षु समवेत समवाय चक्षु संयुक्त कौन होगा द्रव्य उसमें समवेत कौन हो जाएगा रूप और रूपत्व के साथ समवाय होगा अगर रूपत्व को ले लेंगे तो असमवेत हो जाएगा रूप तक रूपत्व तक पहुंचने के लिए समवाय चक्षु संयुक्त सम्वेत अच्छा, द्रव्य ग्राहकाणी इंद्रिया चक्षु त्वंग मनासी त्रीणी ये तीन इंद्रिय तो द्रव्य का ग्रहण करेंगे अभी चाक्षुष का उदाहरण दे दिया ये द्रव्य का ग्राहक कभी होता है और अन्य जो द्रव्य का ग्राहक हो जाएंगे त्वंग भी होगा तुंग इंद्रिय भी होगा और मन भी होगा मन द्रव्य को ग्रहण करेगा मन कौन सा द्रव्य को ग्रहण कर लेगा आत्मा को अच्छा और जो इंद्रिय जो द्रव्य को ग्रहण करेगा उसमें जो गुणों को ग्रहण करेगा उसमें रहने वाला जाति को भी ग्रहण करेगा बाकी जो तीन इंद्रिय घ्राण रसन अन्यानी घ्राण रसन श्रवणानी गुण ग्राहक आ केवल गुणों को ग्रहण करेंगे द्रव्य को ग्रहण नहीं करेंगे किंतु ये जो को गुण को ग्रहण करेंगे ये ग्राणेन्द्रिय गंध को ग्रहण करेगा तो गंध को ग्रहण करने के लिए गंध किस में रहेगा पृथ्वी में रहेगा ये घ्राणेन्द्रिय क्या पदार्थ है पृथ्वी है ये पृथ्वी है तो अभी घ्राणेन्द्रिय जब गंध को ग्रहण करेगा गंध रहेगा कि पृथ्वी में घ्राणेन्द्रिय और वो पृथ्वी के बीच में क्या संबंध होगा घ्राणेन्द्रिय और वो पृथ्वी जिसमें गंध है और पृथ्वी के बीच में क्या संबंध होगा होगा। और उस पृथ्वी में गंध किस समन्वय से रहेगा समवाय समन्वय तभी घ्राणेन्द्रिय जब गंध को ग्रहण करेगा सन्निकर्ष क्या हो जाएगा संयुक्त समवाय होगा और जब चक्षु रूपों को ग्रहण करता है क्या सन्नी होता है तो संयुक्त समबय होता है किंतु तो चक्षु का सामर्थ्य है द्रव्यो का भी ग्रहण कर लिया किन्तु तो ग्राणेन्द्रिय का संयोग वो पृथ्वी के साथ होने पर भी वो उस पृथ्वी को ग्रहण नहीं कर पाएगा खाली उसमें रहने वाला गंध को ही ग्रहण करेगा क्यों कहते हैं वो द्रव्य ग्राहक नहीं है उसका सामर्थ्य नहीं देखा गया है संबंध होगा तो संबंध नहीं होने से घ्राणेन्द्रिय का सीधा वो गंध के साथ संबंध हो जाएगा क्योंकि वो गंध घ्राणेन्द्रिय में है क्या जिस गंध को ग्रहण करता है वो घ्राणेन्द्रिय में नहीं है तो उसको ग्रहण कैसा करेगा तो जिस द्रव्य में है उसके साथ संयोग होना पड़ेगा किंतु उस द्रव्य को ये ग्रहण नहीं कर पाएगा तो ये गंध भी ऐसे है रसन भी ऐसे है श्रवण भी ऐसे है श्रवण तो सीधा रहेगा श्रवण तो स्वयं आकाश रूप है उसमें शब्द रह जाएगा इसलिए समय वहाँ संयोग नहीं है रसन भी ऐसा है घृणेन्द्र में गंध नहीं है। में गंध रहेगा कि उस गंध को ग्रहण नहीं कर पाएगा वो अनुद्भूत इंद्रिय का जो सब रूप रस स्पर्श होते हैं अनुद्भूत है इसलिए ग्रहण नहीं हो पाया। नहीं तो घ्राणेन्द्रिय का गंध अगर ग्रहण होने लगता <laughs> तब तो हमेशा वो अनुद्भूत है उस तो उसका संयोग हो जाएगा घ्राण इंद्रिय के साथ संयोग होगा अर्थात वो कौन आएगा क्योंकि घ्राण इंद्रिय जाने वाला नहीं है आएगा आने के बाद इसका संयोग होगा संयोग होने से उसके बाद ऐसी ग्रहण करेगा सन्निकर्ष सन्निक समुवाय सनिक रसना और रसा इसी प्रकार की रस किस में रहेगा द्रव्य में रहेगा रसन क्या पदार्थ है द्रव्य है द्रव्य और रस का जो आश्रय है द्रव्य वो धन तो का बीच में संयोग होगा तो इसलिए रस का ग्रहण होने के लिए क्या स हो जाएगा संयुक्त समवाय होगा किन्तु रसन का सामर्थ्य नहीं होने से वो द्रव्य को ग्रहण नहीं कर पाएगा जीवा में डालने से कह देते है वो स्पर्श इंद्रिय ग्रहण कर लेता है तो रसन ग्रहण नहीं कर पाएगा द्रव्य द्रव्य ग्राहक है तो वो द्रव्य को ग्रहण कर लेता है अच्छा अन्य घरण रसन श्रवणानि, गुण ग्राहकाणी अत इंद्रिय तो स्थले तुग तो इंद्रिय जब द्रव्य को ग्रहण करेगा तो इंद्रिय द्रव्य को ग्रहण कर सकता है तो कैसा कहेंगे पंक्ति विषय कौन बनेगा द्रव्य बनेगा विषय था रहेगी द्रव्य में तो कैसा कहेंगे पंक्ति द्रव्य वृत्ति लौकिक विषय का संबंध त्वाच वो प्रत्यक्ष को कहेंगे त्वाचा त्वाचा प्रत्यक्षिन्न प्रतिव कारण हो जाएगा अभी तो इंद्रिय ग्रहण करते हैं द्रव्य वृत्ति लौकिकबंधेन याच प्रत्यक्ष प्रति पहले कहता चक्षुषत्विन्न अभी कहते हैंवच्छिन्न प्रतिग कारण चक्षुस्वंग मनासी त्रीणी आगे अत स्वगिंद्रिय स्थले द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे नवाच प्रत्यक्षिन्न प्रति तो इंद्रिय से होता है वो ज्ञान को कहेंगे त्वाच प्रत्यक्ष त्वचा तो भग इति अण हो गया और त्वचा कौन है प्रत्यक्ष है उसके प्रति त्वक संयोग हेतुता और अगर हम आ, शीत स्पर्श का ग्रहण करेंगे विषय कौन बनेगा शीत स्पर्श तो विषयता किस में रहेगी शीतर्श ये शीत स्पर्श कहाँ रहेगा द्रव्य में रहेगा किस संबंध से समवाय तो अभी हमारा विषयता रहा शीत स्पर्श में और ये द्रव्य है ना द्रव्य समवेत है शीत स्पर्श द्रव्य समवेत द्रव्य समवेता अभी पंक्ति कैसे कहेंगे द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है प्रत्यक्ष प्रति संयुक्त समवाय कारण आप बोलिए द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक लौकिक लौकिक विषयता कहाँ रहती है अभी क्योंकि द्रव्य समवेत वृत्ति ये द्रव्य समवेत वृत्ति कौन है लौकिक विषयता द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता ये दोनों में कर्मदारा है क्योंकि विषय होता।, होता।, होता।, होता है भी द्रव्य समवेत विषयता रहेगा द्रव्य समवेत में तो द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता आगे संबंध है ना न द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना यहाँ तक पंक्ति लौकिक विषय हिसमे स्पष्ट हुआ द्रव्य समवेत वृत्ति कौन है द्रव्य समवेत वृत्ति अर्थात द्रव्य समवेत में जो रहता है अभी द्रव्य समवेत अभी हम किसको विषय बना रहे हैं स्पर्श को ये स्पर्श द्रव्य समवेत है द्रव्य समवेत है तो द्रव्य समवेत जो स्पर्श हुआ उसको विषय बनाते हैं विषयता किस में रहेगा स्पर्श में तो अर्थात द्रव्य समवेत में रहा तो वो विषयता तो द्रव्य वृत्ति विशेषता, द्रव्य समवेत वृत्ति विशेषता, द्रव्य समवेत वृत्ति विशेषता, अर्थात तो हम विषय किसी को बना रहे हैं उसमें विषयता रहेगा तो द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विशेषता, ये भी विषयता संबंध है ना, अभी ज्ञान जाकर के रहेगा उस विषय में तो पंक्ति बोलिए द्वारा फिर अभी हमको किस इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान किस इंद्रिय से होगा तो इसको कहेंगे त्वाच प्रत्यक्ष त्वाच प्रत्यक्ष अवच्छिन्नम उसके प्रति संयुक्त अभी सन्निकर्ष कौन बनेगा त्वक संयुक्त समवाय समवाय शनिकर्ष समवाय होगा त्वक संयुक्त समवाय ये कारण होगा अच्छा ज्ञान ज्ञान प्रत्यक्ष ये एक प्रत्यक्ष ज्ञान है किंतु किच प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए कहते हैं उसको त्वाच प्रत्यक्ष पहले कहा था चाक्षुषत्व छिन्न तो वहाँ भी चाक्षुष प्रत्यक्षत्वच्छिन्न कहना चाहिए किन्तु चाक्षुष कहने से प्रत्यक्ष हमारा बुद्धि में है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं कहाँ त्वाच प्रत्यक्ष कहा अच्छा इसी प्रकार के जब हम शीतत्व का ज्ञान करेंगे अर्थात तो हम आगे चलेंगे तो पुराना निष्ठा हो जाएगा अच्छा, समवेत तो तो? अभी नहीं? विषय किसको बना रहे हैं तो शीतत्व ये शीतत्व किस समझ रहेगा तो शीतत्व ये शीतत्व पहले सीता में रहेगा ये सीता किस समझ रहेगा मतलब कहां रहेगा सीता कहां रहेगा द्रव्य में रहेगा तो द्रव्य में सीता किस समझ से रहा संभा तो शीत क्या हो जाएगा द्रव्य तो, समभेत शीत हो गया द्रव्य समवेत तो, शीतत्व तो क्या हो जाएगा समवाय, तो समवाय, समवेत, समवेत, शीतत्व तो क्या हो जाएगा द्रव्य समवेत, समवेत, शीतत्व तो स्वयं समवेत है उसके साथ संबंध समवाय हो रहा है जब हम उस पदार्थ को कहेंगे वो संबंध से रहता है ना जो जिस संबंध से रहेगा उसको हम वहाँ निष्ठा प्रति ये संयुक्त ये समवेत ऐसा कहेंगे तो शीत तो क्या हो गया द्रव्य उसको हम विषय बना रहे उसमें विषयता रहेगी तो अभी उस विषयता को कहेंगे द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे न ज्ञान किस इंद्रिय से होगा तुआ प्रति अभी सन्नीकर्ष क्या होगा संयुक्त, समवेत, समवाय। ये कारण हो जाएगा यही सन्निकर्ष हो जाएगा तोक संयुक्त समवेत समवाय ये सन्निकर्ष हो जाएगा दे दिया आगे एवं द्रव्य सम्वाच प्रत्यक्षिन्न प्रति द्रव्य समेत ये e किसका प्रत्यक्ष हो रहा है इसके द्वारा शीत का द्रव्य समीत काक्ष इसलिए द्रव्य कहने से शीत द्रव्य सम्वाच प्रत्यक्षिन्न प्रतिक संयुक्त समवाय से हेतुत्व तो आगे कहते हैं द्रव्य समवेत समवेत द्रव्य समवेत समवेतवाच प्रत्यक्ष का विषय कौन बनेगा बने शीतत्व उत्व तो दे दिया उष्ण शीतत्वादी जाति का जातियों का स्पर्शना प्रत्यक्षी जो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष करेंगे प्रत्यक्षीय अभी शनिकर्ष क्या हो जाएगा शीतत्व तो उष्णत्व के लिए संयुक्त समवेत समय संयुक्त तो समवेत समवाय से हेतुत्व एवं आत्मानत्यक्ष आत्म मानस प्रत्यक्ष आत्म मानस प्रत्यक्ष अर्थात आत्मन मानस प्रत्यक्षे आत्मा का प्रत्यक्ष मनु के द्वारा होगा हो हो सन्निकर्ष किसका किसका बीच में होगा मनु का बीच में क्या सन्निकर्ष है संयोग पंक्ति दे दिया आत्म मानस प्रत्यक्ष अर्थात आत्मन मानस प्रत्यक्षी समास है तो प्रत्यक्ष एक आर छूट गया मन संयोग हेतुता था मन का संयोग हुआ किसके साथ आत्मा के साथ ये हेतु हो गया अच्छा अभी सुखों का प्रत्यक्ष करेंगे विषयता किस में रहेगी सुख में, सुख में रहेगा अभी वृत्ति अगर कहेंगे जैसे विषयता वृत्ति कहते हैं वृत्ति लौकिक विषयता अभी हम सुखों को विषय कर रहे हैं कैसा कहेंगे उतने अंश पंक्ति द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता बस रुक जाइए द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता इसे आप सुखों को देखेंगे नहीं द्रव्य समय समवे वृत्ति लौकिक विषय क्यूँकी अब सुखो को देखेंगे तो वो द्रव्य है क्या नहीं, नहीं। तो विषय तो द्रव्य नहीं बन रहा है विषय तो गुण बन रहा है इसलिए द्रव्य समवयता तो वृत्ति लौकिक विषयता सम्बन्ध है न अभी मनोह प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष हो रहा है मानस प्रत्यक्षिन्न प्रति मानव संयुक्त मानव संयुक्त समय के कारण अभी हम सुख को विषय बना रहे हैं तो सुख ये द्रव्य है ना द्रव्य समवेत तो है तो इसलिए विषयता द्रव्य समवेत तो वृत्ति विषयता होगा द्रव्य समवेत तो वृत्ति द्रव्य समवेत तो वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना अभी मानस प्रत्यक्ष कर है मानस प्रत्यक्ष के प्रति मन संयुक्त समवाय कारण होगा अभी सुखत्व को देखने के लिए कैसे कहेंगे पंक्ति द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति लौकिक विषयता तो संबंध मानस प्रत्यक्ष प्रतिविन्न प्रति मन संयुक्त समवेत समय कारण मन संयुक्त समवेत समय कारण मन संयुक्त कौन हुआ आत्मा हुआ तो मन संयुक्त समवेत कौन हो जाएगा सुख होगा। और मन संयुक्त समवेत समवाय किसके साथ होगा सुखत्व के साथ होगा हो दे दिया आत्म समवेत सुखत्वादी मानस प्रत्यक्ष मन संयुक्त समवेत समवाय से हेतु था ये शंकराचार्य केशव बाधरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगव